का तात्पर्य क्रिया ही होना चाहिए जिसमें जो पूर्वक्ष था पूर्व तो मीमापा के प्रथमाध्याय पापो अर्थवाद पाप करते हैं जिसका विचार किया था उसको लेके यह संशय हुआ पहले पूर्व पक्ष ने संशय वक्त किया था उसका संक्षेप में उत्तर हुआ उसका विस्तार से हम बता रहा है अत्वाद वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष मानते हैं क्रियापरक नहीं होते हैं किंतु क्रिया के स्वार्थ अन्वय करके उसको अर्थ लगाया जाता है स्तु या विशेष रूप से तुधि या निंदा रूप से आने वाले जितने भी अर्थवाद है क्रिया के साथ मिलकर उसका आधार है ऐसा वहां निर्णय किया है इसी के आधार पर यहां भी प्रश्न होता है जैसे अर्थवादों में है इसी प्रकार यहां उपनिषद वाक्यों का भी होना चाहिए उपनिषद वाक्य क्रिया के साथ मिलकर तो लिलकर अर्थरेन्वयवादी क्रियान्वयवे भाग है इस मधारभिप्राय के लिए भाष्युवासिटी भाष्य उसकी भाष्य में आया, अभी चम्ना क्रियाक्यमर्थाद्युपगछिता भूतपदेश आगे प्रसंग अर्थवादांदर अर्थवाद विरोध अर्थवाद अधिकरण का अन्य प्रकार से निराश करते पहले एक प्रकार से किया था अब अन्य प्रकार से अकाशित खलु अक्रिया सती आनर्थक्यम भूतोपदेश तमें दो विकल्प करते हैं सिद्धांति ओर से ये अक्रियाक सभी आनर्थक्य क्रियाक नहीं होने से वो अनर्थ है ऐसा सूत्र में कहा आमना क्रियावाद अनर्थक्यम अतदान तस्मा अन्य देखा जो वहां पूर्विगण से पूर्व पाठ से वेद की निच्यता को माना उसको लेके यहां प्रश्न होता है इसलिए वहां तस्माद अनिचय मुख्य देता है तो वेद का भाग नहीं मानना चाहते पूर्वक वहां का पूर्वक है जो तो अक्रिया है अक्रियार्थ होने से अनर्थक, अनर्थक है ऐसा कहा तो ये अनर्थकत्व तो किस प्रकार आप आरोप तो से भूत उपदेश विशेष से कि सामान्य सारे भूतोपदेशों को जो सिद्ध वस्तुओं का उपदेश है सारे को लेके आप अनर्थ कहना चाहते हो अथवा कोई विशेष भूतोपदेश को अनर्थ कहना चाहते हो जो विकल्प है उसमें इसलिए भूतोपदेश विशेष से भूतोपदेश विशेष को अनर्थ कहना चाहते हो अथवा तन्मात्र से बात तो उसका सामान्य जो भी भूधोपदेश है उपदेश मात्र अनर्थक हो ऐसा आपका अभिप्राय है तो उसको लेके विचार करना दो तो विकल्प किया पूर्वक के जो पूर्व पक्ष के लिए सिद्धांत ने किया तो तत्र आद्यम उपेत्य द्वितीय प्रत्याह तो आद्य को स्वीकार करके यानी उपदेश विशेष अनर्थक होता है यह मान करके द्वितीय प्रत्याह दूसरा है कि सारे भूधोपदेश वाक्य अनर्थक है ये नहीं मान सकते इसके लिए उत्तर में दिया या फिर चमना क्रिया अनथक्य मदस्थान इत्यादि एकांत अभ्युपगछता इसलिए भाष्यकार ने एकांतन अभ्युपगछता था संपूर्ण भूधोपदेशों को संपूर्ण सिद्ध वस्तु का उपदेश जितने भी है वेद में आया हुआ बहुत है उन सबको अनर्थक मानना स्थिति में क्या करना चाहिए इसके लिए कहा ये कौन कौन है ऐसे भूलोपदेश क्या क्या है तो कर्मकांड से दृष्टान दिखाते हैं कर्मकांड में भी है इधर भी है कर्तुः प्रथम पक्ष देवदत्तो भुक्त निर्गत इत्यादि तो एक उदाहरण लौकिक से लौकिक से है एक वैदिक से वैदिक उदाहरण है वसट कर्तु प्रथम भक्ष तो वहां सोम भक्षण की बात है सोम सोमयाग होने के बाद में सोम भक्षण किया जाता है सोम भक्षण कौन पहले करना है कौन बाद में करना है बहुत लंबी चर्चा है उस में तो उसमें एक मंत्र आया प्रथम भक्ष पहले खाने वाला कौन होता है उसमें जो प्रसाद रूप से जो रहेगा उसको खाना पड़ता है पिनाश जो भी करना है। तो उसमें वसट कर्तु प्रथम भक्ष ऐसा है जो वशत्कार करता है वो पहले खाएगा वो वसटकार कौन करता है पौधा करता है इसलिए पौधा खाएगा पहले तो प्रथम भक्ष है वसट कर्तु का अब ये जो है भूदोपदेशक है ये कहना चाहते देवदत्तो भूखा निर्दत लौकिक उदाहरण में कहा देवदत्त खा करके निकल गया ये भी कार्य हो चुका है इसमें कुछ करना नहीं है देवदत्त भूक् निर्देश इत्यादि भूतोपदेश संबंध योग्यतावाची विभक्ति युक्त द्रव्यादिवाचि ये ऐसा भूतोपदेश है इत्यादि भूतोपदेश आप देखेंगे तो उसमें लौकिक वैदिक दोनों क्योंकि यहां अभी सामान्य रूप से दोनों को ले रहे हैं भूदोपदेशक मात्र अनर्थक है ये पूर्व पक्ष लेके अब चल रहा है विशेष भूतोपदेशक नहीं संपूर्ण भूतोपदेशक अनर्थक है सिद्ध वस्तु का उपदेश का कोई तात्पर्य नहीं इस पूर्व पक्ष के हिसाब से बोल रहे हैं कि देखो ये भूलोपदेशक में क्या है कि संबंध योग्यता वाजी विभक्ति कश्य इसमें विभक्ति सारे सब कुछ सही सही लगा हुआ है संबंध भी सही है यानी कर्ता कर्म क्रिया आदि का जो संबंध है वो भी सही ढंग से लगा है योग्यता भी है क्योंकि तो वाक्य में आकांक्षा योग्यता सन्निधि इत्यादि भी होना चाहिए तो आप चार मानते हैं या तीन मानते हैं तो वो भी है योग्यता भी है इस वाक्य में अर्थ करने की योग्यता भी है विभक्ति युक्त ऐसे उसी के अनुकूल विभक्ति लगी हुई यानी वो शब्द सुनकर सबको समझ में आ जाता है देवदत्तो भुक्ता निर्गत ये सब तो सुनने से देवदत्त खा करके निकल गए संस्कृत जानता हो जानता है जो नहीं जानने वाला तो नहीं जानेगा लेकिन देवदत्त खा करके निकल गया यार पहले तो तो देवदत्त में कर्ता विभक्ति तो लगी है भुक्त में द्वा प्रत्यय लगा हुआ है और निर्गद में ता प्रत्यय लगा हुआ है वो गमन में है गम झादु उसमें निष्ठा में ताप रहते हैं और उसमें निरुपसाए तो निरुभ का तो इस प्रकार से अर्थ होता है देवदत्त नाम के जो व्यक्ति भोजन क्रिया के अनंतर निकल गया कहीं चले गया ये अर्थ हो जाता है इसलिए संबंध वादी विभक्ति युक्त है कभी कभी संबंध वादी विभक्ति नहीं होने पर कोई अर्थांतर हो भी सकता था सिंधु यहाँ तो सब सही सही लगा हुआ जो बोल रहा है सही बोल रहा और ये कोई द्रव्य का भी वजन कर रहा यानी देवदत्त संबंधी क्रिया का ही यहाँ वजन हो रहा है ये देवदत्त यहां करता है कर्ता के रूप में देवदत्त है देवदत्त में क्रिया है निर्गम ग्रिया इसीलिए वो द्रव्यवाद्रव्यादिवाची भी है साक्षात्व अभाव फलवदर्थ राहि तो इसमें साक्षात कार्यत्व अभाव इसमें देखते हैं तो कोई साक्षात कार्य संबंध नहीं लिखता कि देवदत्तो भुक्त निर्गद अब क्या करना है उससे ये केवल एक जानकारी मात्र ये कार्य हो चुका है वो भूदार्थ है हो चुका हुआ है इसलिए भूतार्थ है तो साक्षात्व अभाव अब कोई कार्य उसमें करने की इच्छा नहीं होती है देवदत्त खा करके चला गया इतना बोलने से क्या कार्य करने की इच्छा होती है कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती है यानी करो या मत करो विधि प्रतिशेष प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में लगना चाहिए दोनों में नहीं लग रहा है इसका क्या तात्पर्य है तो कार्यार्थक तो अभाव कार्य अर्थ नहीं रहने से फलावद तो उनका कहने के का अनुसार इसमें कोई फलावद अक्षर अच्छा नहीं रहे क्या फल निकला देवदत्त खा करके निकल गया बोलने से कोई फल निकला सुनने वाले को कोई फल में एकला ना वो कुछ करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है ना कुछ नहीं करने के लिए निवृत्त हो रहा है ऐसा भी नहीं प्रवृत्ति भी नहीं निवृत्ति भी नहीं और कुछ फल भी नहीं ऐसे वाक्य तो फलवद अर्थ राहित्य फलवद अर्थ राहित्य क्योंकि वहां पहले कहा था चौदना लक्षणों अर्थो धर्म ऐसा अर्थ धर्म का लक्षण किया तो चौदना लक्षण अर्थ धर्म है वो धर्म के अनुसार चौदह लक्षण का प्रयोजन होना चाहिए तो अर्थ रहेगा प्रयोजन रहेगा तो उसको धर्म कैसे अन्यथा वो नहीं है और वो धर्म में दो होना चाहिए कहा का प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में से ये कुछ भी यहाँ नहीं लगेगा इसलिए ये फलवद अर्थ राहित्य है किसमें ये जो सामान्य प्रयोग होने वाले वाक्यों हो। ठीक है आ, इसको ध्यान रखना अभी इसमें क्या क्या दोष है या गुण है देखना पड़ेगा क्योंकि कोई फल इससे नहीं निकलेगा ऐसे स्थिति में इस वाक्य का तात्पर्य ही नहीं माना जाएगा कोई क्रिया के साथ अन्वय करके ही तात्पर्य निकालना पड़ेगा ठीक है अदो अविशेषा कार्योपदेश तत्प्रसक्ति इसीलिए अविशेष होने से कोई विशेष नहीं होने से कार्योपदेश तत्प्रसक्तिथ कार्योपदेश की भी यहां प्रसति हो जाता तो ये विशेष रूप से नहीं कहा इसलिए कार्य उपदेश की प्रवृत्ति हो जाएगी यहां करना चाहिए उक्त भूतोपदेश कर्तव्यादि पद अध्याहारा कार्य शेष द्रव्यादि अर्थदया बलवद अर्थ सिद्धि तब उस पर पूर्व कहता है कि ऐसे जो भूतोपदेश आप कह रहे हैं उक्त भूतोपदेश तो सामान्य रूप से सभी भूदोपदेश इस प्रकार से अनंत हो जाएगा यही अनंत प्रसंग कहा भाष्यकार ने कहा उसका अर्थ किया ये अनंत प्रसंग क्यों है क्योंकि यदि बिल्कुल उसमें आप नहीं मानेंगे भूधोपदेश तो संपूर्ण अर्थ नहीं मानेंगे तो ऐसा आ जाएगा इन वाक्यों का भी तो कोई तात्पर्य नहीं रहेगा तब पूर्व कहता है ठीक है इन वाक्यों का भूधोपदेश होने पर भी कर्तव्यादिपद अध्याहारा हम कर्तव्य आदि पद का यहां अध्याहार करें अध्याहार होता है एक स्थान पे प्रयोजन को उद्देश्य करके स्थानांतर से क्रिया को लाना क्रिया आदि कोई पद को लाने को अध्याहार करें किन्तु वो सब प्रयोजन होना चाहिए प्रयोजन वहां हो तब होना चाहिए उसके बिना अन्वय नहीं लगता हो तब अध्याहार किया जाता है हाँ, तो ऐसा अध्याहार करेंगे क्योंकि इसके बिना यहाँ अन्वय नहीं हो रहा है कर्तव्य पद का अर्थ ले जाए बिना अन्वय नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कोई कार्य भाषित नहीं हो रहा इसीलिए कर्तव्य पद का अध्याय करेंगे ये बोलता है ना कुरिया क्रियेद कर्तव्यम भवे सियादी ये पांच है उन्हें लोग बोला लिखा कि पांच में से कोई एक अध्याहार करना पड़ेगा क्रिया क्रिया होगा और या तो कुरियात क्रिएत कर्तव्य भवेद्या पांच है ये पांच में से कोई एक अध्याहार करके वहां अध्याहारा अध्याहार करने से क्या होगा कार्य, शेष, द्रव्य आदि अर्थ अर्थतः कार्यशेष द्रव्य आदि का विषय बन जाए कोई कार्य का संबंध करने वाला ये द्रव्य है यानी देवदत्त एक तो द्रव्य है एक तो व्यक्ति है वो व्यक्ति कोई कार्य से संबंध करता है तो कार्य का संबंध करने के लिए वहाँ अध्याहार करेंगे कर्तव्य पद का अध्याहार करेंगे करके वहाँ कर्तव्य मानेंगे कार्य शेष द्रव्य आदि अर्थदया उसके तात्पर्य रूप से निकालकर फलवदर्थ सिद्धि जब कर्तव्य मान लेंगे तब उसमें फलवदर्थ सिद्धि हो जाएगी वो देवदत्ता भुक्त निर्गत ये वाक्य में कोई कोई फल निकाल निकला जाएगा मतलब वो निकालने के लिए कोई तरीका यही है कि कर्तव्य के कोई साथ जोड़ो कोई कार्य के साथ जोड़ो वो गया है आया है कुछ ना कुछ संबंध करो आगे की कोई क्रिया के संबंध करके उसमें फलवद अर्थ सिद्धि वो फलवद अर्थ कर देगी ऐसा ही वो पूरे कर्मकांड में करते है जितने अर्थवाद वाक्य होते हैं कथा के रूप में आते हैं उन कथाओं को पदे तो वाक्यता करके वहां जो प्रधान विधि है प्रधान विधि अंग विधि आदि के साथ प्रकरण एक देश प्रधान विधि के साथ ही करते हैं तो प्रकरण एक करके वो प्रकरण के अनुसार जो अर्थ होगा फल होगा उसको इसी कार्य माना जाता है ये उनकी प्रक्रिया है ये कई बार समझाया इसी प्रक्रिया से वो फलवद अर्थ को मान लेते हैं तो जो प्रधान विधि होते हैं प्रधान विधि में कर्तव्य स्पष्ट रहता है और ये आदि में कोई कर्तव्य का संबंध नहीं रहता वो भूदार्थवाद भूत मात्र कथन होता है इतने में ये संबंध करके लगाना चाहिए था। इसीलिए कहा प्रवृत्ति निवृत्ति विधि दत्श्रेष व्यतिरक भूतम चेत वस्तुपतिशति भव्य तो ऐसी शंका होने पर इसका उत्तर में कहा ये प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्श्रेष व्यतिरेके प्रवृत्ति निवृत्ति विधि और उसके शेष को छोड़ करके भूदम चेत वस्तुपदिशद भूत वस्तु का उपदेश यदि देता है किसके लिए देता है भव्यार्थत्व भव्य में फल होता है भविष्य में होने वाले को भव्य कहते हैं वो भावी में होने वाला भव्य है उसका फल ही है फलार्थत्व उपदेश देता है तो कूड़स्थ नित्यम भूदम नवपतिश यदि को भाष्यकार ने पूछा कि ऐसा एरिया आप मानते हैं वो मानते हैं ये कर्मकांड ऐसा मानते हैं तो गूढ़स्थ नि भूतोपदेश मे में क्या बोल है एक त्यकेण भूतम भी द्रव्यादिवस्तु वशटकर्तुरीक्यं अध्याहृत कार्यशेष अभी दधासी भूतभव्य ये तत् तो वो साध्य का संबंध को नहीं करते तत्साध्य अधिरेके भूतम अभिद्रव्यादि वस्तु भूत का भूत संबंधी जो उपदेश हुआ उसमें जो द्रव्यादि वस्तु है भूत में जो द्रव्यादि वस्तु यानी जिस देवदत्त है ये वषट कर्तु प्रथम इत्यादि जो आया ये सारे जो उपदेश है भूतम अभिद्रव्यादि द्र वस्तु वषट कर्त इत्यादि वाक्य जैसे वषट कर्त इत्यादि जो वाक्य है वो वाक्य में अध्यासद कार्यशेषत्व ने आप वहां कार्य को अध्याहार करके लगा रहे हैं कार्य कुछ दिखता नहीं है वहां किंतु अध्यासद कार्यशेषत्व ने कार्य को मान के फिर उसका अर्थ आप जोड़ रहे हैं इसको कहते हैं अध्याग। अध्याह अध्याहार किया गया है कार्य वहां कहा नहीं है वसठ कर्तु ये जो कहा इसमें प्रथम बक्षा वसठ प्रथम बक्षा कहा इसमें कार्य संबंध नहीं है कार्य का अध्याहार करके अध्याद कार्य के सकते हैं अध्याहार किया गया कार्य का संबंध मान करके अभिदा दी आप कथन करते हैं तो भूद भव्य न्याय क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि भूत का उपदेश भव्य के लिए होता है एक न्याय को मानकर मैंने अर्थवाद अधिकरण में जो निश्चय किया उसको मान अदो भूतोपदेश अर्थवत्व न अप्रसक्तिथ इसीलिए भूदोपदेश इस प्रकार से आपके यहाँ अर्थवान हो जाए कार्य अध्याहार करके वहां अर्थवान हो जाता है यही सामान्य है तो इसलिए न अधिप्रसक्ति रित्य ऐसे वाक्यों में अधिप्रसक्ति नहीं है जो इस अठट कर्त हो प्रथम जो वाक्य आया इस वाक्य के संबंध में वहां मीमांसा में विचार किया गया है कि ये वाक्य का ता, क्या तात्पर्य है विचार किया विचार करने के बाद इन्होंने ये माना इस वाक्य से या अथवाद वाक्य से हमको ऐसा समझना मैंने भूदात् वाक्य से समझना है कि जब सोम वक्षण करेगा सबसे पहले होता करेगा ये विधान हो जाएगा वहां ऐसा करके माना गया आगे का वाक्य भी दे करके ऐसा निश्चय किया गया वहां वो उस प्रकार जैसा किया गया तो उसके आधिप्रशक्ति नहीं हुआ मतलब वो अनर्थक हो गया ऐसा नहीं है क्रिया के साथ संबंध नहीं करते हुए अनर्थक हो गया ये नहीं है सार्थक हो गया कार्यान्वित स्वार्थ अभिधानी योग्य अन्वित अभिधा तेन वस्तु अस्पृत वस्तुपदेश इसीलिए उसी प्रकार जैसा आपने वहां माना इसी प्रकार कार्यान्वित स्वार्थ अभिधाने जो कार्यान्वित करके स्वार्थ का अभिधान करता है कार्यान्वित करना मैंने कार्य के साथ संबंध कराकर कोई भी कार्य क्रिया के साथ संबंध करा करके वो उस वाक्य का अभिधान करना कथन करने से योग्यान्विता अभिधान तो उसमें योग्यान्विधा अभिदान भी हो जाएगा कौन से धातु है कौन से प्रत्यय लगा हुआ है प्रत्यय के अनुसार योग्यान्विता अभिदान ये सब प्रभाकर मध के अनुसार है वो उसमें आ, करने की योग्यता होनी चाहिए कार्यान्वित तो करने की योग्यता होनी चाहिए उनके वहां का सिद्धांत में क्या है कि वो कार्य शब्द का कार्यान्वित्व नहीं मानते कार्य शब्द से इधर सब कार्यान्वित का मानते हैं कार्य शब्द में कार्यान्वित नहीं मानते कार्य शब्द स्वयं ही होता है ऐसा मानते से cool. आगे आएंगे कार्य पद का कार्य से भाव। कार्य पद का जो अर्थ है वो कार्यांतर नहीं मानते हुए इधर अन्य अर्थ में शक्ति मानते वो सीधा करेगा और दूसरा जो पद है वो सब कार्यान्वित करके अर्थ करेगा उनकी प्रक्रिया है कार्य पद में कार्यान्वित करने की जरूरत नहीं स्वयं कार्य है तो वो कार्य करा देगा क्रिया को करा देगा लेकिन दूसरे जो इतर पद आएंगे वो अन्य अर्थ तो में करे वहां प्रश्न है उनका इसी के लिए कह योग्य अन्विदा अभिदाना वो योग्य होना चाहिए उसमें कार्यान्वित तो करने के लिए वो पद योग्य होना चाहिए नहीं तो नहीं होगा जैसे अग्निनाथ सिंचदी कहा आग से सिंचा जा रहा है ऐसे कहने पर आग से सिंचना संभव नहीं।, तो नहीं है तो वहां योग्यता नहीं है योग्यता नहीं होने से वो सिंचन क्रिया का जो अर्थ है वो आग में लगेगा नहीं वो योग्यता नहीं है तो कार्या वहां नहीं होगा वहां नहीं माना जाता उधर आओ कोई क्रिया को मान करके वहां मानना पड़ेगा मान करके करना पड़ेगा योग्यता के बिना नहीं होता इसलिए योग्य योग्याभिधान आपते नहीं कार्य अस्पृष्ट वस्तु उपदेश होगी क्या उसी प्रकार ही आप जैसा मानते हैं इसी प्रकार कार्य से अस्पृष्ट वस्तु का उपदेश भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे हमारे कूडस्थ नित्य है कूडस्थ भूत वस्तु है कार्य से अस्पृष्ट है जैसे योग्यता अन्योदय नहीं रहने पर कार्य का स्पर्श आप नहीं मानेंगे इसी प्रकार इसमें भी मानना चाहिए क्योंकि कूडस्थ में कार्य अन्य की योग्यता नहीं है जैसे अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है इसी प्रकार कुडस्थ में कार्यान्वित्व की योग्यता नहीं है तो योग्यता नहीं होने से उसमें कैसे मानेंगे कूडस्थ में ऐसा कार्य है करके नहीं मान सकते कार्य करने के लिए भी आपने योग्य माना है कार्यान्वित हरेक को नहीं होता है ऐसा कार्य शब्द को कार्यान्वित नहीं होता और जिसमें योग्यता नहीं है उसमें भी कार्यान्वित्व नहीं होता है ये सब प्रभाकर मानते हैं उनका सिद्धांत जानना पड़ेगा तभी समझेगी क्यों तो क्यों बोल रहा है तो योग्य होने पर हो रहा है नहीं होने पर नहीं होगा अब कुड़स्त कूडस्थ जो आत्मा है इसमें हम कहते हैं कि उसमें योग्यता नहीं क्या योग्यता नहीं कार्य होने की योग्यता नहीं क्योंकि वो नित्य सिद्ध वस्तु है नित्य शुद्ध उद्यम उसका स्वभाव है ऐसी स्थिति में कार्यानिगत तो उसका नहीं होगा योग्यता नहीं है दोस्तों चोड़ इसी को मोल रहे गुडस्थ नित्यम भूल हम न उपदिश क्यों हुए उपदेश नहीं करता है क्यों आप कर रहे हो ये पूछा ननु न तादृगस्ती वस्तु सर्वस्विश्यमान भूत कार्यस्पर्शतया कार्य कार्यस तथा आप बोलते कि ऐसा कोई वस्तु तो हमने कहीं कर्मकांड में देखा ही नहीं आप जो कूड़स्थ नित्य वस्तु के उपदेश की बात कर रहे हैं ना ये आपके घर में हो सकता है लेकिन हमारे यहां तो ऐसा नहीं है इसलिए ननु न तादृगस्ती वस्तु उस प्रकार के कोई का कोई वस्तु का उपदेश ही नहीं जो कूढ़स्थ नृत्य की बात आप कर रहे हैं भूध उपदेश ऐसा ही है जो बसट कर प्रथम भक्ष के समान इसका भी कूडस्थ नृत्य का भी अर्थ करना चाहिए कह रहे हैं ये तो हमने कहीं कर्मकांड में देखा नहीं क्योंकि सर्वस्य उपदेश मानव भूत कार्यस्पर्शतया कार्य स्पर्श हम तो यही जानते हैं कि जितने भी उपदेश किया जाता है ये भूधवस्तु का उपदेश उन सबका कार्य स्पर्श करा के ही कार्यत्व माना गया तो माना गया है कार्य स्पर्श कराए बिना तो नहीं माना गया जैसा अग्निनाथ सिंह दिवाक्य सार्थक नहीं होता है निरर्थक है क्यों जो अग्नि से सिंचना संभव नहीं है उसमें कोई कार्य संभव नहीं है तो प्रवृत्ति निवृत्ति परि नहीं है वो ऐसी स्थिति में अग्निनाथ सिंह दिवाक्य कोई कहता है व्यर्थ है उसका अर्थ सभी लोग मानते हैं ऐसा हम तो यहाँ इस प्रकार अर्थ करते हैं आप कूडस्थ को भी अभी भूत मान करके करना चाहते हैं कूडस्थ करके भूत का कोई ज्ञान हमारे अंदर नहीं है इसलिए बोला नहीं भूदम उपदिश्य मानम क्रिया भवति इसका उत्तर में कहा जब इस प्रकार से संज्ञा हुई तो संज्ञा के उत्तर में कहा तत्राहा उसके उत्तर में कहा नहीं इत्यादि हाँ नहीं भूदम उपदिश्य मानम क्रिया भवती भूत का जब उपदेश होता है वो क्रिया होती है ऐसी बात नहीं है भूतोपदेश क्रिया है ऐसा तो नहीं है भूतोपदेश जो वस्तु क्रिया न भवती जो ऐसे नहीं है ये इसको बता रहे हैं क्रिया यानी कार्य यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ कार्य अब विकल्प करेंगे भूत संसर्ग ताम्यम फल फलि भावो देखो ये भूत वस्तु का जो उपदेश कर रहे हैं अभी उसके अंदर और विचार करना है भूत वस्तु का उपदेश में ये किस प्रकार से कार्यान मानना चाहें कार्य वहां क्रिया होनी ही चाहिए भूतवस्तु में ऐसा मानने में क्या उनका तात्पर्य हो सकता है इसको और खोजना है इसके लिए कह रहे हैं कि ये भूत तत्संसर्ग तत्संसर्ग मान कार्य संसर्ग भूत का जो कार्य संसर्ग है वो तादात्म्य तादात्म्य से आप कार्य संसर्ग मानेंगे कि भूत वस्तु का उपदेश कार्य संसर्ग से तादात में करता है दोनों में संबंध करता है तादात में संबंध भूत वस्तु में भी क्रिया रहे कि ऐसा मानते हो अथवा फल फली भाव होगा अथवा आप मानेंगे कि उससे फल होता है किसी भूत वस्तु फली बनेगा और जो उसका उसी में जो क्रिया होगी वो फल बनेगा तो फल फली भाव से यानी फल होना संबंध से आप उसमें क्रिया मानेंगे एक तो हो सकता है ऐसा दूसरा जो है उसमें तादात्म्य से यानी भूत वस्तु मात्र में क्रिया रहेगी तादात्म्य से रहेगी भूध वस्तु कहने पर तादात्म्य से क्रिया वहां रहेगी क्रिया के बिना नहीं फल हो ना हो ऐसा क्रिया रहेगी किसी भी क्रिया का संबंध होगा ऐसा मानेंगे एक तो पक्ष दूसरा फल होने पर क्रिया है मानेगी फल नहीं होने पर नहीं माने फल फली संबंध तो दो संबंध हो गया किसके लिए संबंध दो है हाँ ये ध्यान देना है जो भूदार्थ विषय का उपदेश हो रहा भूदार्थ विषय को उपदेश में उनका कहना है कि उसमें क्रिया क्रिया का कार्यान्वित करना चाहते ये कार्यान्वित भूदार्थ विषय में दो उद्देश्य से हो सकता है दो तरीक दो तरफ से हो सकता है एक तो भूदार्थ वस्तु का उपदेश मात्र से वहां तादात्मक संबंध से क्रिया रहेगी और दूसरा जो है उसमें फल भाव करके क्रिया क्रियाकान करेगी सो विकल्प किया ना न्याय पहले वाला नहीं हो सकता यानी पहले वाला क्या है हा तादात्म भाव से वहां क्रिया रहेगी ये मानने पर भूदार्थ उपदेश है क्रिया द्वारा हेदु हेतु मत भाव अभिभगवा सादात्म संबंध से आप नहीं मान सकते वहां क्यों आपने ही स्वयं माना है कि क्रिया के माध्यम से हेदु हेतु मत भाव को स्वीकार किया जिसमें क्रिया सादात्म संबंध से रहेगी उसमें हेदु हेतु मत भाव से क्रिया को मानने की आवश्यकता है ये हेद हेतु मत क्या भाव क्या होता है जब कोई क्रिया संपन्न होती है उस क्रिया के लिए जो हेतु बनेगा कारण बनेगा और वो बनने वाला हो जाएगा हेतु और क्रिया हो जाएगी हेतुमत जैसे गच्छी क्रिया है गच्छी क्रिया कर्ता के द्वारा संबंध होती है तो कर्ता वहां राम आदि कोई होगा राम जाएगा तो राम वहां हेतु है राम के संबंध करके क्रिया होगी तब जाकर के हेतु हेतुमत हेदु, भाव से क्रिया का संबंध होता है अन्यथा किसी भी वस्तु में क्रिया मानने का कोई मतलब ही नहीं निकलता क्रिया जैसा भी पंखा घूम रही है पंखा घूमना ही क्रिया अब उसके लिए घूमने के लिए कारण बनेगा का पंखा उसका कर्ता वहां रहता है तो हेदु, हेदु मत भाव मान करके ही कोई क्रिया को मानता पहले नहीं होना चाहिए बाद में उत्पन्न होता है उत्पन्न होने के बीच में कुछ विकार होता है वो विकार के लिए कुछ कारण बनता है कारण बनने की अवस्था उसको क्रिया मान के उस के साथ हम संबंध करते हैं इससे वो तो क्रिया हो रही है यही तो होता है इसीलिए बिना हे रुवेद मत भाव से आप बोलेंगे कि वस्तु अपने आप क्रिया के साथ तादाद में करके रहता है ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं क्रिया के साथ किसी का कोई तादाद भी नहीं होता वो आप ही स्वयं है मानते हैं हे रुवेद मत भाव से क्रिया माननी चाहिए कि वो जैसे शक्ति को मानते हैं शक्ति क्रिया के द्वारा ही होती है तो क्रिया जब होती है तब तो शक्ति माना जाता है ठीक है इसीलिए हेदेदमत भाव से नहीं होगा क्रिया द्वारा अभ्युभगम नहीं होने से तालात्म संबंध से क्रिया नहीं मान सकते भूधवस्तु विषय ठीक है अब दूसरा है फलभली भाव फलभली भावे द्वितीय न तयोर ऐक्यम फलफलित भेदकवादित दूसरे में क्या है फल भाव से क्रिया का संबंध भूतवस्तु विषय में मानना फल भाव फल भाव मैंने फल फली भाव क्या है कोई फल उत्पन्न होता तो वो फल है वो जिसमें उत्पन्न होगा वो फल है जिसको लिए उत्पन्न होगा भाव से अब जैसा आ, वो कोई व्यक्ति जो है खाता है तो खाने से उसको तृप्ति हो जाती है ऐसे जो फल उसमें निकलता है इसी प्रकार फल फली भाव का जो संबंध है वो भी नहीं बनता है क्योंकि इसमें क्या हानि है हाँ ना नयोर ये दोनों का ऐक्य नहीं होता है एक में आप फल भाव नहीं मान सकते क्रिया जिसमें मान रहे हैं उसमें आप फल भाव मानना चाह रहे हो अब क्रिया किसमें मान रहे भूत वस्तु में मान रहे भूत वस्तु में, में, में जो क्रिया आप स्वीकार करना चाह रहे हो उसमें फलभली भाव आप मानने चाहते हो किंतु फल भाव का ऐक्य नहीं होता जिसमें फल उत्पन्न होता है जो फल उत्पन्न करता है वो दोनों एक नहीं होता समझ में आ रही क्या हाँ ये तो ये सब जो है ना बहुत सूक्ष्म है मतलब तो टेक्निकल चीज है अब ये फल फली है दो है ना फल फली कहने से तो दो है फल हम अस्त अस्थि की फली वो फली हो जाएगा और जो फल है वो फल हो जाए तो फल वाला फल है कि फल फल वाला है कौन सा है नहीं हो सकता तो फल कायने से वो एक नहीं हो सकता अब ये यहाँ वो बात है कि जैसा गेदु हेदमद एक नहीं होता है ऐसा कहा गेद हेतु मद भाव से दादाद में से क्रिया नहीं रह सकती है वहाँ किसी प्रकार क्रिया को फल भली भाव से भी नहीं रख सकते क्योंकि फल भली भाव एक व्यक्ति में नहीं होता है जिसको फल होगा अभी जैसा आ, ये कोई व्यक्ति जो है ना जा रहा है गांव में जा रहा है ये जाने के जो क्रिया है उस व्यक्ति में हो रहा जा करके प्राप्त करना का जो फल है वो कहाँ हो रहा है वो गांव में हो रहा गांव का संबंध से हो रहा है तो कोई कर्म सकर्म क्रिया है ये जगमन क्रिया तो वो जो गमन क्रिया है उसका जो फल है वो दोनों अलग अलग है, है ना तो वो गमन क्रिया तो देवदत्त ने किया था और फल वहाँ गांव में जाके प्राप्त हुआ गांव उसको पहुंचा कि गांव वहां उपज था ना गांव की तरफ जा रहे थे तो उस प्रकार से होता है और जो फल उत्पन्न करेगा कोई फल होगा ऐसा नहीं फल अलग होता है फल अलग होता अब जैसा आप भोजन करते हैं और फिर तृप्ति होती है तो भोजन करना जो अलग हो गया और उसमें भोजन के बाद जो क्रिया के समाप्ति के बाद जो फल होता है वो अलग होता है जैसा याग है याग करते हैं आप और याग के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है उसमें अलग अलग होता है तो इसीलिए फल और पाली दोनों अलग होते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला देवदत्त होता है स्वर्ग ही उसका फली नहीं होता है फल है स्वर्ग लेकिन फली स्वर्ग है क्या नहीं है हा ये जो है अलग अलग है ऐसा जो भोजन है भोजन अलग है और उसका फल अलग है फल प्राप्त करने वाला अलग है तो फल और फली एक नहीं होता है तृप्ति यदि फल है तो देवदत्त तो वहां फली है किसके पास फल है जैसा धन वास्तिया धानी धानी धन एक नहीं होता अलग होता है धन उसके पास रहता है तो चला जाता है इसलिए मधुवर्क में आता ही ये मधुवर्क में होने से ये दोनों को एक नहीं मान सकते नहीं मानने पर क्या दोष है यहाँ कैसे नहीं बैठेगा क्योंकि आप कहते हैं भूत वस्तु में क्रिया जो है फल फली भाव से रहता रहती है अब उसका मतलब क्रिया में फल और फली दोनों मानना पड़ेगा किस भाव से रहेंगे फली भाव से कौन रहेंगे क्रिया दूसरे तो दोनों मानना पड़ेगा ये नहीं बैठता है इसीलिए नहीं हो सकता है ठीक है वो क्रिया फल और फली दोनों नहीं बन सकता है वहां अलग करना पड़ेगा अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रिया बाहर हो जाएगी क्रिया यदि फल है तो देवदत्त तो फल हो जाएगा और क्रिया यदि फली है तब तो वो और कोई फल को ढूंढना पड़ेगा ये दोनों में से एक रखना पड़ेगा दोनों को साथ में एक में नहीं मान सकते हैं तो फल फली भाव से क्रिया कहाँ रहेगी क्रिया में तो नहीं रह सकती है और किसी में रहेगा इसलिए क्या हो गया कि ये क्रिया उसमें नहीं जुड़ रही है जोड़ना चाह रहे नहीं जुड़ रहा है, फल बली भाव से नहीं जुड़ेगा क्योंकि दोनों में से एक मान सकता है क्रिया को या तो फल मानो या फली मानो दोनों नहीं मान सकते फल बली भाव से क्रिया नहीं रहे क्योंकि भेदकत्वाद्य वो भेदक होता है भूत से अकार तद हेतुत्व तद शेषत्व तदपदेश सबका सब निगर पड़ेगा भूत से ये भूत वस्तु जो है ना अकार्य होता है कार्य नहीं है यानी भूत का उपदेश दिया तो उसमें कोई कार्य संबंध नहीं हो रहा है ये उनकी परेशानी है कि उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है इसलिए कोई अर्थ नहीं होना चाहिए कोई कर्म नहीं कर रहा है कुछ नहीं अर्थ कैसे होगा इसलिए वो बोल रहे हैं कि भूत का उपदेश में कोई अर्थ नहीं है तो भूत से कार्य नहीं होने पर भी तद हेतुत्व तत्शब्द से कार्य को लेना कार्य का हेतु होने से तत्शेषत्व कार्य का शेष होने तद उपदेश कार्य का उपदेश नहीं भूत वस्तु का उपदेश तद शेषा कार्य का शेष ही हो जाता है ये बोला चाहता है तो भूत से अकार्य से भूत का आकार्य मानने पर भी तद हेतुत्व वो भूत जो है ना कार्य का हेतु है ये और वो क्या है कार्य का हेतु मतलब वो कार्य के लिए शेष ही बनेगा कार्य के साथ संबंध ही करेगा वो और तदुपदेश मनु भूतोपदेश तेष एव तेष हो जाएगा ये व्याप्ति लगेगी इस प्रकार उन दोनों का संबंध लगेगा अकार्य जो भूत है वो कार्य का हेतु है कार्य का हेतु होने से तत् हो जाएगा ऐसा करके संबंध लगाए गय गायाद आद्य उत्पत्ते कार्यान इत्यादि कह ये गामानय इत्यादि में वो विपत्ति हो जाएगी गामान इत्यादि आद्य वित्पत्ते है कार्यान्वत विषय का ये आद्य वित्पत्ति हो जाएगी गाम आनया ऐसा कहने पर वो क्रिया का कारण बनता है कोई वृद्ध ने कहा कि गाय को लाओ तो अपने शिष्य को उपदेश दिया गाय को लाओ कहा तो वो क्या करता है सुरंदो कार्य करने जरूर करता भेदु है कार्य का हेतु बन जाता है फिर वो कार्य का हेठ हो जाएगा गांव आने वाक्य और फिर इस प्रकार से कार्या हो जाता है वो गाय को लाने के लिए निकल पड़ता है सुनते ही क्योंकि उसमें क्या है वो आने क्रिया में लोट नकार है तो लोट लकार विधि निबंधन आवंत्रण आदि अर्थ में है उसी को लेकर उप्रमित होता है अदो न कूडस्थोपदेश कूडस्थोपदेश है ही नहीं कूडस्थ उपदेश में क्या होता है गाँव आने एक तरफ होता ही नहीं और ये जो कहा है ना तद हेतु तद श्रेषत्व ये नहीं होता तो तद हेतुत्व तत्श्रेषत्व भी तत् होना है तो क्या चाहिए कि उसमें कार्यान्दत्व होने की संभावना होनी चाहिए आप कहते हैं गुणत्व में कार्यानिदत्व होने की संभावना है ही नहीं तब तो उसका कोई अर्थ नहीं लगेगा इसलिए अकार्य होने पर भी हमारे जहाँ जो भूतोपदेश है उसमें कार्य संबंध करने की योग्यता है इसलिए हो जाता है है ना तो बात में सुन करके होगा शाब्दी भावना आपकी भावना करके होगा और आपका कूडस्थ जो है सुनने के बाद में जो कार्य कर रहा था वो बंद करके चुप हो जाता तो कार्य है ही नहीं हुआ ऐसा हो जाता है कूडस्थ को सुनने के बाद कोई कार्य तो हरे कर इसीलिए कूडस्थोपदेश ना इस ज्योतिष गोडस्थोपदेश है ही नहीं ऐसा प्रश्न करता है वो कर है वो प्रश्न अक्रिया, अक्रिया भी भूत क्रिया साधन क्रिया भूदोपदेश उनके पक्ष में बोल रहा है अक्रिया होने पर भी हमारे जो है क्रिया का साधन है तो ये कहा है ना तदहेतुत्व तदुपदेश तद, तद, तत्शेष ऐसा कहा तो तद हेतु होने से तत्शेषा तदुपदेश हो जाएगा इसीलिए क्रिया साधन होने से क्रिया को मान लिया जाएगा और स्वयं तो क्रिया नहीं है स्वयं तो खाली प्रदेश है भोधार्थ प्रदेश है हाँ कार्य कार्या करेंगे ये, ये, करे। ये इसमें अभी उत्तर देगी भाषिता अब उत्तर में ये आएगा उनका उ, वो जो प्रश्न करता है उसके मन में क्या बैठा हुआ देखना पड़ेगा अब क्या है उसके सिद्धांत को आमूल चूक जाने बिना आप उसका उत्तर नहीं दे सकते वो सब मन में रह वो पूछता है जो क्या वो सोचता है उसको आमूल क्यूप जानना पड़ेगा कि ये इस विषय से इस संबंध से इसी को पूछ रहा है ऐसे जानना पड़ेगा अब उसके पास में से कोई ऐसे गुण भी निकालने पड़ेंगे जिससे कि हमारा उत्तर मिल जाए अपने तरफ से उत्तर देने से मानने वाले नहीं उसी के पास से निकालना पड़ेगा अब वो क्या सोचता है उनके सिद्धांत के अनुसार ये कार्यानवादी जो प्रभागर है उनका सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है देखना पड़ेगा उसी में से इसका उत्तर मिल जाता है उसी को ढूंढने के लिए कहे ठीक हम जी तो कार्य से अकार्य, अकार्यादरा कार्य जो है कार्यार वाला नहीं होता है ये उनकी मान्यता है एक नंबर टिप्पणी दिया अकार्यादरा मतलब कार्यार अभाव कार्य शब्द कार्य जिसको कार्यान्वित दिए रटते रहते हैं वो कहता है कि ये कार्यान्वित में जो कार्य है ना वो स्वयं कोई दूसरे कार्य को ढूंढता है ये उनका कहना है कार्य से कार्य, कार्य जो है कार्या अंदर के अधीन नहीं है अर्थात क्या हुआ कि ये कार्य शब्द स्वयं कार्य कार्य को देता है उसको कोई कार्यान्वित्व करने की आवश्यकता नहीं है कौन होगा कार्य से इधर कोई उपदेश शब्द होगा कार्य शब्द कार्यान्वित को नहीं खोजा ठीक है कार्यपद का कोई कार्यान्वित अर्थ करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि तो स्वयं अर्थवान है वो कार्य दूसरे इसलिए कह रहे कार्यपदत् तद अन्विध अर्थवादित्व जो कार्यपद होगा ना कार्यपद का मतलब क्या है कार्य सुनने से आपको क्या समझ में आता है और ऐसे होता है, है कार्य सुनने से क्या समझ में आता है कार्य सूचने से क्या समझ में आता है कुछ करना चाहिए समझ में आता है क्या समझ में आएगा कुछ करना चाहिए केवल कार्य ऐसा शब्द प्रयोग करने मात्र से ये अर्थ निकल ही जाता है कि कुछ करना चाहिए कुछ करने योग्य ऐसा मालूम पड़ता है ठीक है ना तो कुछ करने योग्य मालूम पड़ने से उसका अर्थ तो हो गया ना उनको तो क्या चाहिए था शब्द सुनकर के तुरंत कुछ करने के लिए शुरू करना था अब ये कार्य शब्द सुन करके वो व्यक्ति क्या कर रहा है कुछ ना कुछ करना चाहिए करके वो सामने देखता है कि क्या करना है वो कुछ भी करेगा जो भी करना है उसको करेगा ठीक है ना आ, सुनने वाला पागल नहीं होना चाहिए ये बात ठीक है और सुनने वाला पागल होगा तो कुछ भी करेगा और समझदार होना चाहिए पहले इसका शब्दार्थ जानने वाला भी होना चाहिए और ठीक ठाक हो तब कार्य सुनेगा तो वो तुरंत सोचने लगेगा कि मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है क्या करना चाहिए सोचने लगेगा नहीं तो नहीं करना इसीलिए वो बोलना चाह रहे हैं कि कार्य पद को अन्य कोई पद की सहायता नहीं चाहिए कार्य पद स्वयं अर्थ को करेगा जैसा हिंदी में करो बोल दिया करो बोल दिया कर्तव्य है ऐसा बोल दिया तो उसमें कार्य आ जाता है ये कार्य पद से तदन्वित अर्थवाचित्व कार्य पद जो है उसमें जो संबंधित अर्थ है उसका वाच अपने आप होता है योग्य इतर अन्वय सर्वपद शक्ति विषयत्व योग्य इतर अन्वय पद से ऐसे योग्य इतर पद का जब अन्वय होगा उस कार्य शब्द के साथ योग्य इतर पद का जब अन्वय होगा तभी उसमें सर्व पद शक्ति विषय तो सर्व पद शक्ति का विषय मान करके उसी को आप अर्थ करें। ऐसा एक शब्द आया जिसमें कार्य पद का अर्थ समाहित नहीं है मतलब कार्य पद नहीं है वहां ऐसा शब्द आया वहां शब्द आया तो क्या करेंगे उसमें योग्यता है देखेंगे योग्यता होने पर इधर का अन्वय करके वहां संबंध करके कार्य को प्रवृत्त किया जाता है और यह भी मानते हैं कि सर्वपद शक्ति विषयत्वा सर्व पद में एक शक्ति का विशेष संबंध रहता है शक्ति मतलब पद का अर्थ होता है पद में जो अर्थ रहता है उसको शक्ति आप किसी ने ना ऐसा कहा तो उसमें अर्थ निकलता है ये नहीं करना है ऐसा अर्थ निकलता नहीं करना है अर्थ निकलेगा हाँ करो बोल दिया तो करो बोल दिया रात वी इदि कोई भी होगा सर्व सर्व इसलिए अपने अपने शक्ति रहता है हा बोला हो जाता घटुपतिरोे होने से योग्य योग्य का सर्व पुत्रजन्मावाक्ये च आद्युत्पत्र अकार्या दृष्टे भूद्क्ूडस्थो साम अब कैसे कैसे घुमाना पड़ेगा देखो सर्वपद शक्ति विषय में सब पद में अपनी कोई शक्ति विशेष रहता किसी ने कहा हे हे पुत्र हे देवदत्ता पुत्रस्तेजा हे देवदत्त तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो गया वो कहीं नौकरी कर रहा था दूसरे जगह और उसके घर गांव से कोई आया आदमी उसको समाचार मिल गया की उसके घर में उत्पत्ति पुत्र वहां गर्म पत्नी है हो हो गया पुत्र हो गया तो तो पुत्र उत्पन्न तो आकर के समाज अर् जादहा देवदत्ता ऐसा बोल दिया हे देवदत्त तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ गया अब देखो अब इसमें सारी कलाकारी है या आगे भी आएगा उदाहरण ये पुत्रस्ते जा इतना सुनने से हुआ क्या है उसको पुत्रस्ते जा है, उपदेशक है वाक्य भूदार्थ उपदेशक वाक्य क्यों क्योंकि पुत्र उत्पन्न हो गया पुत्र उत्पन्न हो गया उसका पुत्र उत्पन्न हो गया इतना समाचार दे दिया इसमें देवदत्त को कुछ करने के लिए तो नहीं कहा कि यह वाक्य स्वयं क्या है कोई कार्य का उपदेश नहीं दे रहा इसलिए वाक्य स्वयं क्या है अकार्य पर वाक्य पुत्राद सूर्य उदिद सूर्य उदित हो गया पुत्र ऐसा बोल दिया तो इतना सुन के वो क्या करेगा वो वाक्य में कार्य कार्यपरदा कुछ नहीं है इसलिए बोल है। पुत्र जन्मादि वाक्य आदि उत्पत्ते अकार्यास्पत् आदि उत्पत्ति मैंने सुनते ही जो अर्थ होता है यह आदि उत्पत्ति है मैं है ना आदि उत्पत्ति गा इत्यादो आद्य उत्पत्ति है कार्यानिगत विषय ये, ये गामान इत्यादि पद में सुनते ही उसको क्या लगता है मुझे कुछ करना चाहिए क्या करना चाहिए गाय को लाना चाहिए यह आपको तुरंत मालूम हो जाता है जैसे कार्य पद सुना तो तुरंत मालूम हो जाता है कुछ करना चाहिए ये आदि वित्पत्ति कहते हैं आदि उत्पत्ति मैंने सुनते ही शब्द सुनने के बाद में शब्द में जो विहिदार्थ है उसका ज्ञान तुरंत हो जाने को कहते आदि वित्पत्ति और उसके बाद में फिर उसी के बारे में शांति भावना आदि भावना धीरे धीरे चिंतन करेगा क्या करना कैसे करना प्लान बनाएगा वो लंबा चौड़ा हो जाता है लेकिन आदि उत्पत्ति में कार्य है या नहीं है यह देखना भूदास्तवाद जितने भी है उसमें आदि उत्पत्ति में कार्य नहीं रहता ये वो कहना चाह रहे हैं इसीलिए आदि उत्पत्ति में कार्य नहीं रहने से आपको बाद में वहां कार्य को अन्वित करके अन्वय करके अर्थ करना पड़ेगा ये दूसरी उत्पत्ति होती समझ में आ रहे हैं दो विस्पत्ति है एक तो गाम आने कहा गायको लागो कहा दूसरा कहा पुत्रस्ते से जादहा दो है इसमें से पहले वाले में क्या है गाम आने इतने ही सुनकर उसमें गाय पद का कर्म में अर्थ करता है द्वित व्यक्ति का अर्थ करता है गाय को ऐसा अर्थ करता है उसके बाद आनय क्रिया का लोट लगा मध्यम पुरुष एक का अर्थ करता है तो अर्थ करने के बाद विधि निमंत्रण आवंत्रण आदि से उसका अर्थ विधि में लगाता है और उसके बाद उसको ज्ञान हो जाता है कि मुझे गाय को लाने के लिए कह रहा तो ये इतनी उत्पत्ति बने इतना ज्ञान होने के बाद तुरंत गाय को लाने में प्रवृत्त हो जाता है अन्य पद की कोई अपेक्षा वहां नहीं है ठीक है ये आदि उत्पत्ति वहां का कार्यानिवत दूसरे जगह ऐसा है पुत्रस्ते से जादहा ये कहा यहाँ क्या है आदि उत्पत्ति में कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ता पुत्रस्ते से जादहा ओ पुत्र मेरा हो गया इतना करके जानना मात्र होगा कोई कार्य उत्पत्ति उसी से हो गया नहीं कार्य उत्पत्ति करने वाला कोई शक्ति वृत्ति वाले कोई पद वहां नहीं है पुत्र ये कार्य उत्पत्ति नहीं करेगा ते मन तुम्हारा कार्य उत्पन्न नहीं करेगा हां जन्म हो गया जो भूतकाल में बता रहा जन्म करो ऐसा नहीं बोला जन्म हो गया तो वो ये तीनों पद जो है कोई कार्य करने के लिए नहीं कर रहा इसलिए कार्य उत्पत्ति नहीं हो रहा था समझ में आ है तो दोनों में अंदर है ना अब इस अंदर में से हमको सारा निकालना है यहाँ हमारे जो इष्ट है वो तो ये इसमें से बीच से निकालना है वो और कोई रास्ता तो है ही नहीं क्योंकि वो ऐसा भारत के रखा है कार्य के बिना होगा ही नहीं बोलता इसलिए बोला उत्तराधि जन्म वाक्य उत्तराधि जन्म वाक्य में आदि उत्पत्ति है आदि उत्पत्ति क्या है अकार्या वो अकार्यार्थ होने पर भी दृष्टे है भूतोक्ते अकार्यार्थत्व दृष्टे यानी कार्या दृष्टे भूदोक्तर अकार्यार्थत्व ये ये का अकार्यात् दृष्टि वहां होने पर भी जो भूतोक्ति है भूतोक्ति बनी ये जो कथन है उसका अकार्यार्थत्व होने से कूडस्थ उक्ति ही चाह इस प्रकार के कूडस्थ उक्ति भी हो सकता है हमको कूडस्थ उक्ति अकार्यार्थ से ही चाहिए जैसा पुत्रस्थ जा है वैसा ही हमको चाहिए उसमें क्या है कोई कार्य करना नहीं क्या है ज्ञान हो जाएगा क्या ज्ञान हो जाएगा ओ मेरा पुत्र हो गया ऐसा ज्ञान होगा उसके बाद क्या करेगा आनंद ही आनंद उसको प्राप्त होगा पुत्र उत्तर तो बनाए इतना ही हमको चाहिए आगे कुछ करना नहीं वो उसको आनंद हो रहा है कितने वो पुत्र जा दहा तत्व तो मसीह ऐसा इतना सुन लिया उसके बाद बिना कोई कार्य करके वो अकार्य में ही सिद्ध है भूदोक् क्या है से इधर उधर गया नहीं वो आगे उत्पत्ति है पहले ही उत्पत्ति हो गया वो अकार्य में स्थित है ऐसा होता हुआ क्या कर रहा है आनंद को उत्पन्न कर करना अपने आप आनंद हो गया कुछ किए बिना आनंद हो रहा है ना कुछ किया क्या उन्होंने कुछ नहीं किया खाली सुना उतरसते जा रहा इतना सुन के शब्दार्थ समझ लिया आनंद उसके अंदर प्रगढ़ हो गया कोई कार्य नहीं किया बाकी में तो कार्य करना पड़ रहा है ना कार्य नहीं करना पड़ता और हमारा कूणस्तवी ऐसा ये जो जैसा वाक्य है वैसा ही है उसमें क्या है आदि उत्पत्ति में अक्रिया तो है किसमें हाँ इसको ठीक से पकड़ के रखना तो ये आगे इसी को ही इंतजार करना है इसी में हाँ ये सारे जो है पूर्व पक्ष का वो अपना जो है विचार है, है। इसी उसी रुचि के अनुसार जाना पड़ेगा उसको तो आदि उत्पत्ति में अक्रिया तो है अक्रिया तो होने पर भी वो निरर्थक तो नहीं है ना क्यों तुरंत उसको आनंद उत्पन्न हो गया क्या आगे भाषा कहीं आनंद हो गया इसी प्रकार तत्वी वाक्य में भी तत्व है और आक्रियावत भी है और साफ खा भी हो जाएगा कि नहीं होगा बिल्कुल होता है अनुभव में ऐसा होता है बहुत सारी बातें ऐसे होती और किसी ने कहा तुम बहुत सुंदर हो कितना सुंदर है ऐसा किसी ने कहा तो क्या होता हाँ हाँ हाँ हाँ सुन बहुत अच्छा लगता है कुछ करना जरूरत नहीं है, है ना कुछ किया है क्या इतना ही तो दत्तु नसी भी कह रहा है कि तुम तो ब्रह्म हो इतना ही कह रहा है अब वो तुम मानो हो तो ठीक है अब सुंदरता क्या है जल्दी मान लेते हैं वो शरीर के साथ तादाद में उसके पहले से ठोस ठोस के भरा हुआ है तो सुंदर बोलते ही शरीर के साथ तादाद में हो कि हाँ हाँ मैं सुंदर हूं ऐसा मान लेता है तो तुरंत उसको फल हो गया ना वो आह्लादित हो जाता है और आपके कोई शत्रु है समझो शत्रु को यदि आप ठीक तो करना चाहते हैं तो उसको जाकर के थोड़ा सुबह कि वो तुम्हारा जैसा तो हमने लिखा नहीं तुम्हारा जैसा मित्र इस दुनिया में नहीं है तो कितने बहुत सुंदर हो तुम धार्मिक हो बहुत अच्छा हो ऐसा दो तीन बात कहो तो अंदर वेद्य भी वो मान ले गई तो शत्रु था फिर भी तुझी सुनकर के तुरंत तो उसको आनंद हो जाता है और आनंद जहां से उत्पन्न होता है ना उसको मित्र मान लेता हम भले आनंद उत्पन्न होना चाहिए मित्र होता है कह दुख उत्पन्न होता है तो उसको शत्रु मान यही तो है ना प्रतिकूल वेदनीय दुख है अनुकूल वेदनीय सुख है सुख उत्पन्न हो गया तो चरम दो मित्र हो जाता है अब वो किसी प्रकार आप वाणी में फंसा करके उसको सुख उत्पन्न करो बस ये है इसमें कुछ करना नहीं पड़ता वो सूर्य के ज्ञान से ही हो जाता है है ना इतना ही हम कहना चाहते हैं अब इसलिए भाष्यकार पूछते हैं इतने मानने में तुम्हारी क्या दिक्कत है पहले पूछा ना उड़त सूतम नजती को है यही हमको समझ में नहीं आ रहा है इतने मानने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है जब ऐसा हो रहा है तो कार्या हो रहा है तो किसी को मान लो इसीलिए कहा नए सदोष ये कोई दोष नहीं है यानी भूतोपदेश नहीं होता है करके पूर्व पक्ष कहा का उसमें कोई दोष नहीं ठीक उक्त रीतिया भूतोक्तर न अभी जैसा आपको समझाया पुत्रस्ते जादहा इत्यादि भी जैसा कहा वो रीति से भूत उक्ति का भूत कथन का कार्यार्थत्व नहीं है एक पुलिस से योग है अस्तुआ तत्सापेक्ष द्रव्यादेह तदुक्तेदर्थ्यम तथा यदि कार्य निवर्तन शक्ति मद भूतम ठीक है फिर भी तुम बाद में और कुछ मानना चाहते हो उसमें कि भूदार्थ वाक्य सुनने के बाद भी उसमें कुछ अपेक्षा है तो कुछ किसी की किसी प्रकार कोई अपेक्षा आप आभ रखेंगे तो सापेक्ष द्रव्यादेह तदुक्ते सावेक्ष द्रव्य से ही वो भूदार्थवाक्य हो सकता है भूदार्थ वजन हो सकता है ऐसा यदि मानेंगे तब भी उसका अर्थ हम स्वीकार करके भी बोल सकते हैं यानी वो मानेगा पुत्र से जा इसमें जो उसको इसलिए खुश हुआ कि बाद में वो जाकर उसको देखेगा वो बोलते हैं, बाद में बोलेंगे वो बोलेगा कि वो इसीलिए खुश हो गया कि पुत्र उत्पन्न हो गया तो मैं अभी उसको देख सकता हूँ उसका चंद्रा मुख जो है मैं देख सकता हूँ मुझे आनंद मिलेगा ऐसा करके उन्होंने चिंतन कर लिया इसलिए सुख हो गया ऐसा बोलते हूँ फिर बाद में वो पुत्र बड़ा हो जाएगा और बहुत कमा के देंगे हमको वो सोच करके सुख हो गया ऐसे ऐसे कार्य बाद में जोड़ देना ऐसा हो गया वो बोलेंगे लंबा जो है ना वो तो बुद्धिमान है एंगल तो रुकेगी नहीं एक जगह आगे तो सोचना पड़ेगा इसलिए वो दादर्थ्यम वो उसी का अर्थ मान करके करने पर भी तथा ऐसा मान लो तो भी यदि कार्य निवर्तन शक्ति मत भूतम तदुक्तम है सब तो वो मान, मानना ही पड़ेगा कि कार्य निवर्तन में शक्ति रखने वाले जो भूत वस्तु है कार्य निवर्तन में उसकी शक्ति है स्वयं क्या है भूत वस्तु है वो स्वयं अकार्य कार्य निवर्तन में शक्ति रखना अलग है और स्वयं अकार्य होना अलग है कार्य निवर्तन में उसकी शक्ति है किंतु स्वयं तो अकार्य है ऐसा होता हुआ वो जो बुद्ध वस्तु है उसका उपदेश है ये तो मानना पड़ेगा इतना आपसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा बाद में मानने के बाद तो बाद में कर लेगी लेकिन अभी तो इतना मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के वस्तु का उपदेश होता है न कार्य और वो वस्तु का जो उपदेश हुआ कार्य निवर्तन शक्ति वाल, वाली जो वस्तु है उस वस्तु का जो उपदेश हुआ उसको तो कार्य नहीं बोलोगे वो कार्य निवर्तन की शक्ति को रखता है अभी कार्य को निवर्तन नहीं किया अभी पुत्र उत्पन्न ही हुआ है वो पुत्र बाद में कमा के देने में बहुत समय लगेगा ना अब कमाया तो शुरू किया नहीं अभी तो कार्य उत्पन्न ही हुआ है तो अभी धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे फिर कमाएंगे फिर देखे तब तो बहुत समय अभी लंबा है तो इसीलिए कार्य उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है वो उत्पन्न हो गया इतना तो आपको मानना पड़ेगा इसका उपदेश होता है ये भी मानना पड़ेगा इतना तो मान लेंगे। है सुनता वो कार्य नहीं है कौन सा वो स्वयं कार्य है क्या पुत्र पुत्र स्वयं कार्य नहीं हो कि द्रव्य है वो, वो कार्य नहीं है ना क्यों कार्य नहीं है क्योंकि तद हेतुत्वाद कार्य का हेतु होने से कार्य नहीं है वो क्यों वो तदहेतुत्वाद कार्य का हेतु है जो क्यों कहा पहले कहा था जो हेदु और हेदुपद एक नहीं होता है कहा जिससे कार्य होगा वो कार्य स्वयं नहीं होता जो खाने वाला होता है वो, वो स्वयं खाना भी नहीं होता है खाना नहीं होता है और खाने की क्रिया भी नहीं होती खाने वाला खाने से अलग होता है खाद्य से अलग होगा ना और क्रिया से भी अलग होता है वो खाने वाले में कार्य क्रिया कार्य की क्रिया उत्पन्न होती इसी प्रकार जो पुत्रस्ते से ज्यादा हाँ, पुत्र तो उत्पन्न हो गया वो पुत्र स्वयं कार्य नहीं है अब बाद में उसमें कार्य उत्पन्न होने का स्वभाव है इसीलिए वो कार्य स्वयं नहीं कार्य को उत्पन्न करेगा अच्छा सत्य कार्यान्व न निमित्तं तदन्व वाच्य नि्यदे भी ये और आगे ले जा जाने तर कारन्वी उसके साथ कार्य का कान्वय होने पर भी न तदन्व वाच्य नि कार्यान्व वाच्यत्व का निमित्त नहीं है मतलब पुत्रस्ते जाता ये कहने का निमित्त कार्य नहीं है व्यक्ति आके कहा देवदत्त को देखो भाई तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो गया ये किस लिए उन्होंने कहा वो आगे जाके कमा करके देवदत्त को देगा और उसको खुश करेगा इसलिए वो कहा गया इसलिए नहीं कहा वो खाली वो उसी को लेके कहा इसलिए बोलते हैं कार्यान्वयित बाद में कार्यान्वयित मानने पर भी बाद में मान लो कोई बात नहीं बाद की बात हम बाद, बाद में चर्चा करेंगे होता है कि नहीं होता है लेकिन इस समय ऐसा मान लो कि बाद में कार्यान्वय को होता है ऐसा मानने पर भी न दादा अन्य वाच्यत्व तो निमित्तम वो कार्यान्वित यहाँ कहने का निमित्त नहीं बनता तत्वमसी कहने पर तत्वमसी में कार्य लगा करके कहा ये जो आप कह रहे हैं ये नहीं बनेगा पुत्र से ज्यादा कहने पर वहां कार्य लगा करके कहा ये नहीं कहा क्योंकि थोड़ी देर बाद वो मर भी सकता है अब क्या बताए जब समाज आधे पहुंचते पहुंचते पुत्र घर में मर गया होगा ऐसा भी तो हो सकता है इसीलिए वो आगे करके कार्यान्वित होने के लिए वो मिला करके थोड़ी बोलता है नहीं तो ये क्या क्या बताना चाहते हैं यत्र यत्र याच्यत्व तत्र कार्यान्वित ये व्याप्ति नहीं करनी चाहिए कि वाच्यत्व रहने पर तो हो करके रहेगा नहीं तो वाचित्व का कोई अर्थ ही नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए कार्यस्य तथा भाव ये भी वाचित्व क्यों ये अभी उसके पास जो है ना वो मानता है क्या मानता है क्योंकि आपने क्या माना है देखो आपने ये माना है कार्य पद का उच्चारण होता है किंतु कार्य पद स्वयं कार्यान्वित नहीं होते ऐसा माना है आपने ये है तर्क करने की शैली है तर्क करो तो ऐसा करना चाहिए अब जो है वो उस, उसके पक्ष लेकर के तो उसको समझाता है खाली दर उधर के तर्क करके पैदा नहीं प्रमाण होना चाहिए युक्ति से होना चाहिए और उसमें मिलना चाहिए अब उसके बाद से वो सही अर्थ बाहर आ जाएगा तर्क करते हैं वादे वादे जाए तत्व तो बोधा तत्व बोध होने के लिए करते हैं सही आप आपको तो जानने के लिए करते हैं खाली इधर उधर को मिलाकर तर्क करके फायदा नहीं वो इसलिए उसको जानना पड़ेगा दोनों पक्ष को ठीक से जानता है तभी उससे कर, तर्क करके फायदा है। कल भी हमने बताया, है इसलिए फालतू तो तर्क करके अपने एनर्जी निवेश करके फायदा नहीं जानना पड़ेगा अब देखो ये कहा कि आप यहां जहां जहां बाध्य तो वहां वहां कार्यानिदत्व तो ये व्याप्ति लगा करके बात करेंगे तो नहीं होगा ये तो मानना नहीं चाहिए क्यों कारण यह है कि आप स्वयं कार्य पद में कार्यान्वित्व नहीं मानते ये याद रखना यही इसके प्रति वार करने का क्या बोलते हैं औजार है इसके प्रति प्रभागर प्रदी। प्रदी। ये प्रभागर यही इसे मानता है सभी में कार्यानिदित्व मानता है लेकिन कार्य में कार्यानिधित्व नहीं मानता ये कहा ना कार्यापदत्व से कार्यारत्व अभाव है कार्यपद का कार्यांतरत्व नहीं होता ऐसा मानता है अब उतना ही हमको चाहिए कार्यपद स्वयं अर्थ को सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इसी प्रकार हो जाए, ये कहना चाहिए अतः योग्यान्विता द्रव्याते तत्शब्दवाच्य पद कार्यन क्या वस्तु देखो कैसे ला करके मिलाया इसीलिए हमेशा आप किसी से भी प्रतिवाद करते समय ध्यान देना क्योंकि प्रतिवादी जो भी करेगा आप भी किसी के साथ प्रतिवाद करेगा तो आपके पास ही रहेगा तो आप फंबल करके बात करेंगे आप यथार्थ वस्तु को लेकर बात करेंगे तो आपको किसी प्रकार प्रतिवाद नहीं हरा सकेंगे आपके पास जो अर्थ है वो यथार्थ होना चाहिए सही सही होना चाहिए सत्य होना चाहिए यदि आप सत्य को लेकर के आप प्रतिवाद करने निकले तो आप जरूर हर जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं आप चूक करेंगे जो चूक आपसे होगी उसी के अनुसार वो पकड़ा जाएगा जैसा ये है इसके पास अब वो कार्या कार्य को कार्यान्विगत नहीं मानते ये उसके पास दिग्गत है वो चूकता है उसी को पकड़ के लेकर क्योंकि तो उसी में ही वो आपसे निकला है और वो क्योंकि वो तो भी तो बुद्धिमान है वो भी तो ऐसा का तो नहीं है कि वो, वो कुछ मनमानी कर रहा है, ऐसा भी नहीं है वो बिल्कुल तो शास्त्रवादी है बड़े विद्वान है मान्य बहुत बड़े युक्तिशाली है बुद्धिशाली है तो ऐसे है इसलिए आलतपाल तो बात नहीं कर रहे हो लेकिन उसका जो तर्क है पूरा सही नहीं है कारण क्या है ये इस प्रकार से मालूम है इसी प्रकार आपका ऐसे वी होगा दूसरा भी यदि असत्य कह रहा है आपको लग रहा है कि असत्य कह रहा है वो असत्य कह रहा है तो उसके बाद बात करके उसको असत्य को खोजा जा सकता है और बाद में वो सत्य बाहर आ जाएगा इसलिए तो पुलिस वाले जो पूछते हैं ना पूछताछ करते हैं पूछताछ करने पर निकल जाता है अब कभी कभी जो है ज्यादा झूठ बोलने वाला है तो दो चार पिटाई भी करना पड़ेगा लेकिन निकलेगा क्योंकि झूठ तो नहीं चुकता हुआ नहीं छुकता और वो कैसे भी गोल करो वो पकड़ में आ जाए होता है स्वयं चोरी किया हो यदि पुलिस वाला भी यदि पूछताछ में जाएगा ना वो भी पकड़ा जाता है किसी किसी तो किया तो, तो पकड़ा जाता है ये तो वो एक होता है यही फिल्म पूछताछ ही है उसको बैठ कर बिठा करके पूछताछ कर रहे हैं कि आपका क्या है विधायक इसी में ये निकल आएगा इसी प्रकार हमारा मान लो गुड़स्त को भी इसी प्रकार मान लो इसमें क्या योग्य अन्य द्रव्य दि योग्य अन्य द्रव्य आदि जो होगा उसमें सत शब्द वाच्य वत्व सत्शब्द का वाक्य ये नहीं ये जो क्रियान्वित शब्द का वाक्य बना करके आप जो कह रहे हैं इसका वाक्य होगा जो भी शब्द होता है उसका अर्थ होता है उसी को वाच्य कहते शब्द का अर्थ को वाच्य कहते सामान्य रूप से ऐसा ही कार्य अन्य दापी अब देखो कार्य शब्द में आपने क्या माना कार्य अन्य माना कार्य शब्द को क्या माना कार्य अनित माना कार्य अनंित मान करके कार्य शब्द का आपने प्रयोग किया किस अर्थ में प्रयोग किया बोले कार्य को किस अर्थ में प्रयोग किया कार्य शब्द का अपना जो निजी अर्थ है जिसको हम उसका वाच्य अर्थ कहते जिसको हम उसकी शक्तिवृत्ति कहते उसको मान करके आपने प्रयोग किया और उसमें और भी है कि एक कार्य शब्द में कार्य का जो अर्थ है यानी करना करो करने योग्य ये अर्थ देने की योग्यता भी बैठा हुआ है ऐसा शब्द नहीं है कि कुछ कह दिया कुछ हो गया ऐसा नहीं है पत्थर खा लिया मैं खा रहा हूं क्या खा रहा हूँ पत्थर खा रहा हूं ऐसा तो नहीं होता है तो इसमें जो योग्य है योग्यता भी है तो आ गया ना कार्य शब्द में अकार्य है कार्य शब्द में क्रियान्वित्व नहीं है और कार्य शब्द में सदर्थ का करने की योग्यता भी है कार्य शब्द के दूसरे कार्य शब्द के बिना ही सारा काम एक ही में हो गया जैसा हो गया वैसा ही हम तो नहीं मानते हो दूसरा इसीलिए योग्य योग्यन्वित द्रव्य आदि का तत्शब वाचित होता है तत्शब्द वाचित होता है जिस द्रव्य का नाम जैसा लिया जाता है उसका वो वाच्य होता है जैसा घर नाम लिया घब्द वाच्य कि किसका होगा स्वयं घर का होगा ऊपर पानी आदि का तो होगा नहीं उसमें योग्यता है घट शब्द आपको आप क्यों पहचान दे रहा है क्योंकि घट शब्द में घर अर्थ कहने की योग्यता है कार्य शब्द में कार्य अर्थ कहने की योग्यता है कौन मानता है वो ही मानता है जो वो मानता है उसको लेके बोलने से वो स्वीकार करेगा नहीं तो उसकी बुद्धि चली ही नहीं रहा है ना कूड़क के बारे में सोच के बुद्धिबंद हो गई अब वो जो समझ रहा है उसको लेकर बोलना पड़े ऐसे लोग होते हैं मूठ लोग होते हैं बुद्धू होते हैं बुद्धू को कुछ भी समझाओ वो इधर उधर घुमाता रहता तो समझता है अब वो जो समझता है जितना वो समझता है उस ढंग से उसको लेके बात करो तो समझे हाँ हाँ ठीक है ये हम समझते हैं ऐसा बोलता है अब वो पहले से बुद्धू है वो आगे पीछे सोचने में मतलब बंद हो रहा है इसलिए जो वो शब्द प्रयोग करेंगे उसी शब्द का प्रयोग करके उसी कार्य बताए तब तो समझ में आएगा इसी दृष्टि से तर्क करते इसलिए तर्क जो है यहां साक्ष विचार ऐसे ही होते कि वो इस प्रकार से तर्क करते किसी को अवहेलना करने के लिए पिछड़ने के लिए नहीं करते पिछड़ना तो बाद में वो आप पिछड़ जाए वो बात अलग है किंतु उनका उद्देश्य तो यथार्थ वस्तु का जो अर्थ है उसको बाहर लाना होता है अब वो ही गलत कह रहा है तो वो उसी से ले अब ये है कि हम, हम लोग का तर्क करते समय क्या होता है कि जो ऐसे तर्क करने वाले होते हैं झगड़ा करने के वो करते करते पहले जो करता है वो बाद में पलट करता है कि हमने ऐसा बोला ही नहीं हमने ऐसा कहा ही नहीं हमारा कहने का तो कुछ और था ऐसे करके बोलते हैं जब उसको पता चलता है कि हमारा पोल खुल जाएगा ऐसे पता चलता है तो पलट खाता है लेकिन शास्त्रीय अस्त में पलट नहीं खा सकते पलट खाया तो आपका जो सिद्धांत खत्म हो गया वो हार गया आप माना जाता है पलट नहीं खा सकते जो आप मानते हैं उसको मान करके चलना पड़ेगा ऐसा नहीं कि बाद में इधर के उधर इधर क्यों उधर ऐसा तो कर दिया तो होगा ऐसे इसलिए तो व्यर्थ हो जाता है अपने झगड़ा हो जाता है क्योंकि पलट पर्थ तो आप जब बोलेंगे तो वो मानेगा नहीं फिर ऐसे ही होता है फिर अर्थ में निकलेगा यहां कभी तो झगड़ा नहीं होता है विवाद तो होता है इसका अर्थ तो तात्पर्य निर्णय के लिए होता है जैसा आपको समझा दिया अब समझ गया कि कार्य पद का जैसा हो रहा है वैसा यहां मान लो बोल दिया इसी प्रकार कार्य आनंद वस्तु इतना ही हमारा कहना है ये जब कहा तब और वहां शंका करेगा तथा भी फिर तथा लगा दी तथा भी लगाने मतलब आपने कहा वो पूरा पूरा भी ठीक नहीं है कार्य कार्यशेषत्व अन्यत्र भूदोक्ते न स्वतंत्र भूदोक्ति रिति आशंका बात तो ठीक है आपने जो भी समझाया सब तो ठीक है किंतु तो कहीं भी हम देखते कार्य कार्यशेषत्व अन्यत्र भूतोक्ते अन्यत्र अन्यत्र मतलब आपके जो कूडस्थ ब्रह्म को छोड़ के अन्यत्र भी भी भूत कथन होता भूदार्थ कथन होता है सर्वत्र बाद में कार्यान्वित होता है ना और आपका तो न स्वतंत्र भूदा आपका तो बिल्कुल स्वतंत्र भूत है यानी भूदार्थ कथन है वो स्वतंत्र है आप कहते इसीलिए इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा अन्यत्र देखा नहीं अन्यत्र तो देखने पर हम इसको मान सकते थे आपका भी भूदार्थ कथन है हमारा भी भूदार्थ कथन है कि हमारे भूदार्थ कथन जहां जहाँ आया वहां सब कार्य का संबंध बाद में दिखता है और आपका कूडस्थ भूदार्थ कथन जो एक ही भूदार्थ कथन आप मानते हैं उस भूदार्थ कथन में कार्यन्वत तो नहीं है आप बात कर रहे हैं तो ऐसा कहीं देखा ही नहीं तो स्वतंत्र रूप से कैसे मानेंगे आपका अपने ही मान्यता के अनुसार स्वीकार करना ये तो ठीक नहीं होगा ऐसी आशंका करते हैं ऐसी आशंका करने पर आगे जब कहते हैं क्रियात्व तो प्रयोजनम तस्या देखिये ये पंक्ति जो भाषा की पंक्ति देखिए एक एक पंक्ति में दूसरा बीच में जब तक आपको विचार के लिए ये पंक्ति लगातार में कैसा क्या बोल रहा है क्या मन में रह बोल रहे समझ में नहीं आता तो इतना सारा बात मन में रह के ये कर रहा तो अब क्रियात्व तो प्रयोजनम प्रयोजन को लेकर बात करेंगे उक्रिया होने पर प्रयोजन मान करके करना पड़ेगा देखो आप कार्यान्वित जहां भी जहां भी कार्यान्वित करते हो आपका क्या सार रहता है कोई फल होना चाहिए यही तो सार रहता है हमारे यहां फल हो रहा है तो हम क्यों बिना हम तो बिना कार्यान्वित तो हमको फल हो रहा है तो हम मानेंगे ऐसा बोले समय हो गए ओ गोल